पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के साधन मन को एकाग्र करने का अभ्यास समाधि पाद चौतीस से उनतालीसवें तक के सूत्रों में बतलाये हुए किसी साधन द्वारा मन को एकाग्र करना दूसरा शरीर की आंतरिक क्रियाओं का तथा रक्त प्रवाहिनी नालियों के वसीकार करने का अभ्यास क एकांत स्थान में सुखासन से बैठकर मन को एकाग्र करके एक हाथ को बिल्कुल खोलकर सीधा रखें एक से दस तक गिनते हुए एक अंगुली की को बंद कर अन्य चारों को खुली रखें फिर एक से दस तक गिनती करते हुए दूसरी उंगुली को भी बंद करें अन्य तीनों बिल्कुल खुली रहे इस प्रकार पांचों उंगुललियों को बंद कर ले इस प्रकार दूसरे हाथ की उंगुलियों को भी बंद करें, फिर एक से दस तक गिनती गिनकर पहले हाथ की पहली उंगुली खोले अन्य सब बंद रहे इस प्रकार उस हाथ की सब उंगुललियों और दूसरे हाथ की सब उंगलियों को बंद करने और खोलने की क्रिया का अभ्यास करे ख किसी चौकी आदि पर दाहिना हाथ कलाई सहित रखकर हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो मन को सब ओर से एकाग्र करके दृढ़ संकल्प से ऐसी भावना करो कि रक्त का प्रवाह बड़े तेजी से हाथ की ओर आ रहा है जिससे हाथ और उंगुलियों की रंगे फूल रही है और लाल हो रही है जब यह होने लगे तब इसी प्रकार यह भावना करो कि हाथ और अंगुलियों से खून अपने अपने स्थान पर आ रहा है हाथ तथा उंगुलियाँ अपनी साधारण अवस्था पर आ रही है जब हाथों में इच्छानुसार खून का प्रवाह लाने और उतारने में अभ्यास हो जाए तब मार्जन पासों से इस विद्युत को हाथों की उंगुलियों द्वारा रोगी के रुग्ण स्थान में भरकर उसकी रोग निवृत्ति कर सकते हैं पासों का अभ्यास इस प्रकार है हाथों की दोनों हथेलियों को जोर से रगड़े जब तक कि गर्म न हो जाए फिर हाथों को आगे पीछे खूब हिलाए और हाथों की उंगुलियों को खूब जोर से खोले और बंद करें, फिर एक कपड़े अथवा रुई के तकीय पर मनुष्य की कल्पना करके उसके सिर से पैर तक धीरे धीरे अपने हाथों को ले जाए अंत में झटकाए कुछ समय के पश्चात इस अभ्यास से उंगुलियों में सनसनाहट होने लगेगी और ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि उंगुलियों से विद्युत का सूक्ष्म प्रवाह बह रहा है तीसरा त्राटक का अभ्यास हठ योग के सठ कर्मों में बतलाए हुए स्फटिक अथवा काले बिंदु पर इस भावना से त्राटक करें कि नेत्रों के ज्ञान तंतु बलवान हो रहे हैं नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक हो रहे हैं चौथा प्राणायाम का अभ्यास दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास प्राकृतिक नियमों द्वारा शरीर शोधन में बतलाई हुई चारों क्रियाओं के अनुसार ताल युक्त या भस्त्रिका आदि प्राणायाम सूत्र 50 के विशेष व्याख्यान में बतलाई हुई रित्यानुसार प्राणायाम ऐसी भावना से करे कि मैं प्राण शक्ति को शरीर में खींच रहा हूँ प्राण शक्ति रोम रोम में प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह जीवन शक्ति और आरोग्यता प्रदान कर रही है मैं सूर्य के सदी तेजस्वी बन रहा हूँ पांचवा आरोग्यता और स्वास्थ्य की दृढ़ भावना प्राकृतिक नियमों द्वारा आरोग्यता में बतलाए हुए ओम आरोग्यम ओम आनंदम के जाप के साथ यह विचार किया करें कि मैं स्वस्थ हूं, मुझ में आलस्य और प्रमाद नहीं है मैं बुढ़ापे के पास में से मुक्त हूं, मैं पूर्णतया निरोग और हूं, मुझ में अपने कर्तव्य कर्मों के करने की पूरी शक्ति है मैं उनको दत्तचित होकर करूँगा अपने कर्तव्य में कदाचित प्रमाद न करूँगा जैसे एतम वही तद महिलास ऐतरेय स मा म एक पत योह मने प्रेष्या मिति स ह षोड़ वर्ष सतम अजीव स हषोशं वर्ष सतम शीवती एव वेद छांदोग्योपनिषद इतरा का पुत्र महिदास जो इस रहस्य का जानने वाला था उसने रोग को लक्ष्य करके कहा कि तू मुझे यह क्या तपाता है मैं इससे न मरूंगा। वह 116 वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा जानता है वह भी 116 सो वर्ष पर्यंत जीवित रहता है